चका और अधिक उत्पाति और मुहावरा है एवं कोई अपनी बात पर अटल रहता है तो उसे जैसरत की उपमा दी जाती है इस प्रकार ये तीन मुहावरे नवी खा द्वारा रचित पंडून का कड़ा की घटनाओं से संबंध रखते हैं अंत में यही कि मेवात के इस लोक काव्य का संपादन और प्रकाशन जितना शीघ्र हो सके उतना ही उत्तम है ताकि इसके भावपक्ष कला पक्ष और इसकी कथानक की कल्पना वैभव पर विद्वान लोग प्रकाश डाल सके और यह सारा भार साहित्य प्रेमियों भी आता है धन्यवाद इनके पश्चात मैं श्री कृष्ण लाल जी जोगी जोगी गायन परंपरा का परिचय पर आ अपना आलेख पढ़ेंगे या वक्तव्य देंगे परमादरणीय अध्यक्ष महोदय और पद्मश्री कोमल जी कोठारी जी और अध्यक्ष मंडल के माननीय सदस्यों एवं उपस्थित बहन और भाइयों जैसा कि मुझे आदेश मिला है आलेख तो काफी बड़ा है लेकिन मैं कोई विद्वान तो हूं नहीं और जो मेरे और वे बड़े विद्वान गुरुजन बोल चुके हैं उन उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि मैं तो संक्षिप्त में जहाँ से काट कर इसको थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ तो कोई गलती हो तो उसे क्षमा करने की कृपा करें जोगी जाति एक विशेष जाति के रूप में है और इसके कई भेद हैं उनको प्रकाश में लाया जाएगा गेरवे बगम्बर वस्त्र धारण किए गले में रुद्राक्ष डाले भारतीय जातियों में अद्भुत दिखाई देने वाली एक जाति है जिसे जोगी, योगी नाथ सपेरा कालबेले आदि नामों से जाना जाता है इनकी संस्कृति रहन सहन वेशभूदा सभी आदि विचित्री से प्रतीत होता है कि इसका अस्तित्व निरालाय आदि है तो कहने का तात्पर्य यह है कि जोगी जो जाति है वो एक बहुत ही पुरानी जाति है और इसको जैसे मेरे से पूर्व वक्ता कह चुके हैं कि एक आर्यो से भी पहले एक सभ्यता थी जिसको द्रविड़ सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या शैव सभ्यता के नाम से कहें तो अति उत्तम रहेगा शैव संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है और इस देश के आदि देव महादेव आदिनाथ जिनको हमारे नौ नाथों में भी आदिनाथ कह के माना गया है उनके द्वारा ही शैव समाज की उत्पत्ति हुई जिसको शैव धर्म या शैव संस्कृति नाम से जाना जाता है और वो संस्कृति हजारों हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है जिसके जिस पर काफी दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव आता रहा उनसे उनका तालमेल बैठता रहा और वो संस्कृति धीरे धीरे इस तरह से दूसरी संस्कृतियों के साथ जुड़ गई जो आज के नामों से आप जानते जा रहे हैं कि कहीं हिंदू योगी के नाम से आता है कहीं मुसलमान योगी के नाम से आता है कहीं दूसरे योगियों के नाम से आता है उसमें भिन्नता आती जा रही है और ये सब मैं उस पूरे विवरण की ओर ने जाकर ये कहूंगा कि योगी आखिर है शब्द क्या कि योगी को बिगड़कर आज... जी थोड़ा सा तो योगी से मैं योगी तो सब सब हैं मैं इसलिए जो है है योग शब्द से बना इसको सारा सब साथ थे या सब लोग जानते हैं। और योग दो चीजों के मेल से बनता है तो भगवान शिव ने योग का सबसे पहले वो किया था इससे इसका तात्पर्य रहा है और मुझे निर्देश मिल रहे हैं अध्यक्ष महोदय के और से इसलिए मैं इस जाकर अब मुख्यतया हमारे नौनाथों से परिचय करा दू अगर चाहे तो हमारे नौनाथ माने जाते हैं जिन्होंने बारह पंथ चलाए और आधे में एक और मत साढ़े बारह पंथ माने जाते हैं जो भी समाज के तो नौनाथ है उदय रूप आदिनाथ शक्ति रूप पार्वती धर्म रूप कुमार सड़ानननाथ राज राजूप गणेश नाथ रूप नंदीनाथ कालरूप भैरूनाथ माया अन जीव रूप जलन्दर घटपिंड में गोरखनाथ और साढ़े पंथ योग पंथ शाम पंथ मातृपंथ जंगम पंथ आ, र, पंत, सेवड़ा पंत, सन्यासी थ कानपा पंथ और मिश्रित संकर्या शाक्त मत ये इस तरह से साढ़े बारह पंथ आदि में शाख्त मत आता है और इसी प्रकार से इनके अनुयायी चौरासी सिद्ध भी हुए हैं जिनके हमारे कुछ संत वाणियों में हमारे कुछ मंत्रों में उनके नाम आए हैं दुर्भाग्य ये रहा है कि नाथ समाज का इतिहास कोई लिखित इतिहास नहीं रहा हमको ये सारा का सारा हमारे गुरुओं की वाणियों के द्वारा गुरुओं के उपदेश के द्वारा गुरुओं के उपदेश वो देशात्मक भजनों के द्वारा हमको मिल पाए हैं हमारा कोई इतिहास आज तक लिखित रूप में नहीं रहा ये दुर्भाग्य है और ये दुर्भाग्य तो महोदय से क्योंकि मैं लिख कर लाया था उसको मैं नहीं पढ़ सकता ये भी दुर्भाग यहाँ हमको बाप गया कि हमको तो अलिखित ही रहना है और अलिखित में ही हमने जन्म लिया है तो इस प्रकार से नौ बारह पंथों का विवरण था लेकिन हम मूल विषय की ओर आप आदिकाल से जो योगी रहे हैं ये एक गायन विद्या करते रहते हैं और इनकी जो सभ्यता थी वो अपने एक आधार से जैसे मीराशी भाइयों का दूसरे हमारे गायक जो जातियां रही हैं उनका वंशानुगत एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण करना अपने पिता से अपने गुरु से अपने दूसरे बुजुर्गों से और उसको संजोए रखना ये हमारी संस्कृति रही है और इस संस्कृति के द्वारा ही हम आज तक भी जीवित हैं मुख्य पेशा उस हमारा ये रहा कि हम हमारे गायन करके हमारे गायन विद्या के द्वारा जिनका मैं वर्णन करूंगा कौन कौन से राग हम गाते हैं उनके द्वारा हमारी रोजी रोटी जुटाते रहे न सरकार का ध्यान इधर और गया न किसी राज्य सत्ता का गया जैसे की हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे राज्य से हमारा कोई संबंध नहीं रहा है वास्तविक है क्योंकि किसी राजा ने किसी सरकार ने हमारे साथ कोई वो नहीं किया हम तो लोगों के ऊपर आश्रित हैं लोगों से जाकर करते हैं और अपना उधर पालन करते हैं हमारे बच्चों को उससे पालित करते हैं तो हमारे जो राग है मूलभूत राग हैं वो हैं सब जैसे हमारे लोग निहालते गाते हैं निहालते शाखा शाखा में जैमल फत्ता आपका दुला धाड़ी इस तरह के राणा सांगा इस तरह के नामों से वो सांग जो है शाखा कहलाते हैं शाखा नाम लड़ाई का होता है शायद मेरे अनुसार और उन लड़ाइयों को बलि भांति से गाते हैं, जिनका कोई रचयता का पता नहीं है कि किसने लिखे हैं और ये कब लिखे गए ये समय समय पर किसी ने लिखे तो थे नहीं उन्होंने बनाए होंगे और उनसे दर पीढ़ी दर दर्प सीखते चले जा रहे हैं जिनको आज भी हम समझोए हुए हैं इसके अलावा गोपी चंद भर का राग गाते हैं एक बहुत बड़ा राग जो आपको पहले बताया था उसको महीने तक हमारे लोग लोग जो भी गाते गाते हैं गाते थे आज तो न श्रोता क्योंकि रेडियो टेलीविजन दूसरे साधनों ने हमारी महत्ता को कम कर दिया है और छह महीने के राग को अब कोई सुनने वाला ही बिरला रह गया है इसी तरह से सात दिन का एक रांझा हीर के नाम से एक राग है हमारे जोगियों के पास जिसको आज भी पशुओं में एक बीमारी होती है जिसको खुरपका बीमारी आज की भाषा में कहते हैं वो हो जाने पर उसको हमारे लोग गाते हैं और उस गायन से आज भी ये ये देखा गया है कि उसके गाने पर जो है पशु को आराम मिल जाता है और वो उस से दूर चला जाता है इस तरह की धारणा है और वो सात दिन के राजा गाने का कार्यक्रम भी हमारे लोग आज भी करते हैं और उनके याद हैं इसी तरह से जो है दूसरे नरसी जी का भाग भी गाते हैं भजन वाणी उपदेशात्मक भजन इस तरह से हमारे यहाँ जो चलता रहता है तथा जो की जो एक प्रकार के अभी जो उल्लेख आया कि हमारे यहाँ एक मुसलमान जो भी है वो मेव संस्कृति से संबंधित सभी राग यानी बात और कड़ा आदि सब गाते हैं ये रहा है इसी प्रकार ये रागों से संबंधित रहा हमारे कालबेलिया भाई जो जोगी हैं वो भी गाते हैं और वो अपने गानों में जो कहते हैं बीरा बीरा बंजारा जला पनियारी गोरबंद उमराव शंकर जी के भजन मीराबाई के भजन के गाते हैं अच्छा ये गाने के साथ साथ हमारा लोकवाद्य भी है यानी हम न केवल किसी आज आधुनिक वाद्यों के ऊपर गाते हैं बल्कि हमारे जो वाद्य हैं वो सभी पुराने वाद्य हैं और जैसे उनको कहते हैं जोगिया सरंगी एक जोगिया सारंगी होती है जिसमें तीन तार लगे हुए होते हैं और उस पर तांत लगे हुए होते हैं मैं गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं उनसे गाया जाता है और वो उस रागों में गाने का उससे काम लिया जाता है उसके साथ साथ ढोलक की बजाय वादन करते हैं वपंग एक प्रकार का एक साज होता है जो कल भी आपने अपने मीराशी भाइयों के कार्यक्रम में देखा था तो इस तरह से ये बात जोगियों के पास है आज जो मुसलमान भाई हैं वो बाजा का प्रयोग भी ढोलक का प्रयोग भी साथ में करने लगते हैं इसी तरह से हमारे जो कालबेला भाई हैं, वो भी अपने ही महत्व तो रखते हैं उनके सांप को नचाने की एक पूंगी होती है जिसको वो बैन भी कहते हैं पूंगी भी कहते हैं और वो पूंगी या बैन के साथ एक खंजरी और बपंग आदि का साथ दे देते हैं और इस तरह से उससे गाते हैं आज जब गायन कार्यक्रम होगा तो उनको देखने का भी अवसर अपन को मिलेगा इसी तरह से जो योगी हैं उनमें एक वाद्य है बकरी की खाल को निकाल कर पूरी की पूरी खाल को निकाल कर उससे एक बाजा बनाया जाता है जिसे कहते हैं पूंगी पूंगी उसमें हवा मुंह से भरते हैं फिर वो फुल हो जाती है हवा से तो धीरे धीरे उस पर अंगलियां उठाकर अलगोजी की तरह से बजाते हैं और उसमें वही जो बजाने वाला है वो उसमें बिगा लेता है इस तरह से हमारे वाद्य यहाँ के हैं अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सिर्फ योगियों की भेदों पर आ रहा हूँ कि हमारे योगी पांच छह प्रकार के होते हैं चिकारे का उपयोग राग में नहीं हो सकता सब वो इसलिए कि जो ढूला गाते हैं एक ढूला राग होता है वो अमूमन जो भी कम गाते हैं दूसरी जाति के आजकल जाट वगैरह उसको ज्यादा काम में लेते हैं और गाते हैं उस पर राग नहीं निकल सकता चिकारे के ऊपर यानी सारंगी जो होती है वो राग को तो उसमें बाजे के अनुसार निकाल सकते हैं लेकिन चिकारे में राग नहीं निकल सकता वो ये किशोर बजाता है तो जोगी जो हैं होने को तो कभी एक थे लेकिन समय और देश काल चाल की हालात को देखते हुए जिसका वर्णन हम नहीं कर पाए हैं समय के अभाव में उनकी वजह से जोगी आज पांच छह तरीके के माने जाते हैं एक है बैरागी या संयासी नाथ या जोगी जो किसी भी जाति से किसी भी धर्म से आकर नाथ संप्रदाय का चेला या शिष्य बन सकता है और किसी भी पंथ की गद्दीधारी आसन से अपना कान चिरवाकर चीरा धारण करवाकर मुद्रा डलवाता है और उसे गद्दी का वो मठाधीश के रूप में किसी भी आश्रम में नियुक्त कर दिया जाता है इस तरह ये जोगी वैरागी या सं्यासी नाथ कहलाते हैं और इन्हें हम नाद का जोगी कहते हैं नाद नाद आवाज से या स्वर से या अपने गुरु दीक्षा से माना गया है नाद का जोगी इन लोगों को कहा जाता है और ये किसी भी पंथ से या किसी धर्म से या किसी जाति से आए हो लेकिन इनको सारे वही सैव धर्म के अनुसार वही शिव को अपना इष्ट देव मानना पड़ता है और वही सारे जो नाथ समाज के नियम है उनके अनुसार चलना पड़ता है इन्हें नाथ जी पीर जी गोसाई जी स्वामी जी गिरिपुरी भारती आदि नामों से भी जाना जाता है और इन्हें मरणोपरांत चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो उसे समाधि मिट्टी यानी बैठा कर एक समाधि लगाकर मिट्टी दी जाती है ये इस तरह के जोगी हैं हिंदू जोगी ये तो स्पष्ट है कि जोगियों का धर्म कभी अलग से था जो सै धर्म से संबंधित था लेकिन जब हिंदू धर्म का प्रभाव आया तो अपने ओरिजिनल धर्म को छोड़कर ये लोग हिंदू हो गए और वो हिंदुओं की संस्कृति करने लगे आज हिंदू जोगी जो है वो सभी हिंदू संस्कृति से पूर्णतया विलय हो चुके हैं केवल एक भिन्नता रह गई है सारे संस्कार उनके हिंदुओं के समान होते हैं लेकिन जो अंतिम संस्कार मरणोप्रांत होता है वो केवल समाधि का रहेगा गया ये प्रतीक है कि आज द्रविड़ सभ्यता को शायद मानते हो उस समय भगवान शिव के नियमानुसार मिट्टी दी जाती थी ऐसा वर्णन हमारी गायत्रियों से आता है मिट्टी गायत्री इत्यादि से तो ये उन अपना अस्तित्व तो समाये हुए इसी प्रकार से मुसलमान जो कि आते हैं जो हिंदुओं की भांति जब संकट आया या जवाब से जैसे मेरे से पूर्व वक्ता कह है चुके हैं कि जब मुसलमान सभ्यता या संस्कृति इस देश के ऊपर हावी हुई तो वो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान हो गए और आज भी वो मुसलमान हैं लेकिन वो शिवजी की पूजा करते हैं कहीं कहीं गैर्वा वस्त्र भी धारण करते हैं लेकिन अधिकतर आज वो मुस्लिम सभ्यता से प्रभावित होकर या मुस्लिम लीग इत्यादि जो धार्मिक संगठन हैं मुसलमानों के उनसे प्रभावित होकर शायद इस ओर जा रहे हैं कि उन्होंने शिवजी के शिवानों के वंशपत आज मस्जिदें बनाना शुरू कर दिया है मस्जिद भी बनाने लग गए हैं मस्जिदों में वो आवाज़ भी लगाते हैं क्या कहते हैं उनको सर मतलब मैं पूरी तरह से उससे परिचित नहीं हूँ लेकिन रेडियो पर आवाज़ वगैरह लगाते हैं ये करते हैं और उनमें भिन्नथा केवल ये है कि वो जो है मिट्टी तो देते हैं लेकिन सीधी देते हैं कि समाधि देते हैं परंपरा तो है। ये थोड़ा सा दो मिनट का है इसी तरह से एक योगी जो उभर कर आए वो है आर्य या शुद्धि जोगी आर्य या शुद्धि योगी वो ऐसे योगी हैं जो कन्वर्टेड योगी कहा जाए तो अच्छा है क्योंकि ये ऐसे थे कि ए, कभी पहले इन मुसलमान मुसलमान के साथ हो गए लेकिन जब संस्कृति ने बदलाव लिया ए, हिंदुस्तान आजाद हुआ रही है सन में हिंदू-मुस्लिम का झगड़ा हुआ उस दौरान आर्य समाज के उससे ये हिंदू हो गए लेकिन दुर्भाग्यवश चालीस वर्ष के बाद भी आज ये निंदू समझे जाते हैं न मुसलमान समझे जाते हैं जबकि चाट गुजर अहि दूसरे जो मूला जो आगरा और दिल्ली के आसपास लोग थे वो ही ज्यादा मुसलमान किए गए ये सही बात है आज भी अलवर भरतपुर के अलावा कई मुसलमान जोगी राजस्थान में नहीं मिलेंगे केवल जयपुर में ही ऐसी जगह है जहाँ जो मुसलमान जोगियों का एक थोड़ा सा स्थान है एक डूंगरी के नाम से बसी हुई है लेकिन इन लोगों को अब हरियाणा में जो मुसलमान जोगी थे वो हिंदू हुए और हिंदू होने पर वहाँ के हिंदू जोगियों ने उनके साथ रिश्ता नाता कायम कर लिया मिल गए कुछ यूपी में हुए वो मिल गए कामा साइड में मिल गए लेकिन अनवर और भरतपुर में अभी वो खाई बरकरार है और दूसरी जातियां उनको हिंदू मानती है सारे रीति रिवाज इनके हिंदुओं जैसे हैं ये भी समाधि लगाते हैं इन जोगियों के अलावा कालबेलिया जोगी है जो अपने आपे में अलग हैं और ये कान फड़ाते हैं कान के शिष्य माने जाते हैं और अधिकतर घुमक्कड़ और ये होते हैं इनका जीवन घुमक्कड़ और ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत आ गए है लेकिन दुर्भाग्योगियों का इरादा कि वो अनुसूचित जाति या जनजाति या किसी में भी नहीं आ पाए जबकि वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के घर से भी विक्षा ग्रहण करते हैं ये शायद कमी खड़ती रही लेकिन नए सरकार ने, ने इसकी ओर ध्यान दिया ने कोई ने जागृत कराया तो इन रागों पर आधारित तो हम हैं लेकिन ये आ, आधार मात्र केवल आर्थिक क्षति के को पूर्ति करने में आज सक्षम प्रतीत नहीं हो रहा है मेरा निवेदन है यहाँ के उपस्थित विद्वान जनों से कि हमारी ये संस्कृति को हम संजोए तो रखें हमारी लोक गाथा को हम संजोए तो रखें, लेकिन इनसे हमारी आर्थिक सुदृढ़ और से देखे जाने वाले। आज सब नाक सिकोड़ते हैं। हमारे में से जो पढ़ लिख कर कुछ नौकरी में चले जाते हैं वही भगवान बाने से छिड़ रखते हैं वो बोलते नहीं है इस तरह से मेरा निवेदन है कि हमारे इस लोक साहित्य को जागृत तो करें लेकिन इसके साथ साथ कुछ आर्थिक मजबूती भी हमारे लोगों को दी जाए तो हम शायद कला को अच्छी तरह से प्रदर्शित कर पाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं माफी चाहता हूँ धन्यवाद जी के बाद अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर वैसे देखिए अपने पूरे इस आयोजन का जो विषय है केंद्र में वो संस्कृति है इसलिए हमें धर्म के बारे में ज़्यादा विवादास्पद बातों में नहीं पढ़ना चाहिए और ये मैंने पहले भी कहा था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि संस्कृति मैं तो कहना बोल गया कुलाट अपने विचार रखेंगे मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ क्या ये सेकंड सेशन भी है इसका नहीं अच्छा तो अच्छा तो, तो भाई मुकुंदलाट हाँ नहीं नहीं महावर जी कोठारी तो जी और मित्रों ये एक जब हम लोक संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो एक सवाल सबसे पहला जो हमारे आगे आता है कि ये शब्द क्या है ये लोक हम इसको लोक क्यों कहते हैं और लोक से भिन्न क्या होता है अगर हम अपने ही मन में सोचें कि लोक से भिन्न कौन सी संस्कृति होती है तो देखिए हमको दो परंपराएं मिलती हैं इसमें एक जो आज ये शब्द लोग चलता है हमारे सामने हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ये विलायत के फोक का अनुवाद है और वहाँ इसका एक विशेष अर्थ एक विशेष सा, सांस्कृतिक कारणों से रहा है वहाँ एक और शब्द है जो इसके साथ चलता है और वो हमको ध्यान में रखना चाहिए वो जरा इससे हमको न, सचेत होने का आग्रह हमें जगाएगा वो क्या है वो शब्द है एथनिक आज वो फोक और एथनिक ये दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों का तकरीबन पश्चिम में एक ही अर्थ है और एथनिक के अंदर हम जिसको आज हम लोग समझते हैं यानी विदग्ध से जो संस्कृत है उससे भिन्न एथनिक में वो सब आ जाता है हमारा यहाँ तक कि अब ऐसा भी एक एक डिसिप्लिन चली है विलायत में जिसको एथनिक दर्शन कहते हैं एथनिक फिलोसफी यानी जो कुछ भी हमारा दर्शन चिंतन है भारत में या पश्चिम के बाहर वो एथनिक है और एथनिक और लोक ये जो एक संबंध पश्चिम वालों ने बना दिया है उससे हमको सचेत हमको सावधान रहना चाहिए क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि उनके जो लक्षण हैं उनके जो शब्द हैं उनके जो वर्गीकरण हैं उनको यूं का यू ले, ले लेते हैं उनके पीछे का आशय हम नहीं समझते आज देखिए अगर जब वो हमारी संगीत को स्टडी करते हैं हम संगीत के यहाँ चर्चा कर रहे हैं संगीत की बातें हुई वो जब हमारे संगीत का अध्ययन करते हैं तो हमारा सारा संगीत जो है वो एथनिक म्यूजिक के अंदर आ जाता है जिसको हम क्लासिकल कहते हैं वो भी एथनिक है जो क्लासिकल नहीं कहलाता है जिसको हम शास्त्रीय कहते हैं वो भी उनके लिए एथनिक है और जिसको हम शास्त्रीय नहीं कहते हम लोग कहते हैं वो भी उनके लिए एथनिक है तो इन शब्दों से हमको खतरा कर रहना चाहिए रेफरेंस रीजनल ग्रुप इट्स ट्रू इट इजनल बट बट यू नो एनीथिंग व्हिच विच इज नॉट वेस्टर्न इज एथनिक फॉर दी फॉर वेस्टर्न म्यूजिकॉलॉजी एनी म्यूजिक और एनी म्यूजिक व्हिच इज नॉट क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक इज एथनिक म्यूजिक वो हम जो अंतर करते हैं कि ये क्लासिकल है हमारे यहाँ ये शास्त्रीय है ये शास्त्रीय नहीं है लंगों का है लोक है ये अंतर पश्चिम वाला नहीं करता है उनके उन उनके जो संगीत का अध्ययन है उसमें एक म्यूजिकोलॉजी होती है जो उस परंपरा को लेती है जिसको कि वो शास्त्रीय समझते हैं जिसमें ये रेनेसा से लेके बल्कि वो समझिए जब से पोलिफोनी हुई उनके यहाँ चर्च म्यूजिक हुआ है एक विशेष प्रकार का उससे लेके बाघ और अब उनके यहाँ जो संगीत होता है वो संगीत उसमें आता है और बाकी जो भी संसार में संगीत है चाहे वो चीन का हो चाहे वो भारत का हो चाहे वो कहीं का हो और चाहे वो किसी कोटि का हो चाहे वो विदग्ध हो चाहे वो अविदग्ध हो चाहे वो धुन हो चाहे वो राग हो वो सब इथनिक म्यूजिक में आता है ये एक आप समझिए ये विलायत का एक तरह का षड्यंत्र है हमको उसमें नहीं आ जाना चाहिए ये ये उनकी जो कोटियां हैं उन उनसे यानी हम किस हम प्रभावित कैसे होते हैं पश्चिम से उनकी कोटियों से होते हैं आप अगर सोचने लगें कि हमारे यहाँ लोक ये जो शब्द है इसका विपरीत क्या होता है आप सोचिए हमारे यहाँ जो शास्त्रों में जब आता है लोक लोक का विपरीत होता है वेद जो लौकिक नहीं है या अलौकिक है तो अलौकिक में ऐसी बातें आती हैं लोक का विपरीत होगा वेद आगम पूरा ये जो चीजें हैं तंत्र यानी जो ऊपर से उतरी हुई हैं उनको हम लोक का विरुद्ध कहते हैं और लोक में अगर लोक का अर्थ लौकिक है तो जो हम आज अंतर करते हैं वो नहीं बनता है वो क्यों नहीं बनता है कि लोक साहित्य में कौन आ जाते हैं कालिदास भी लोक हैं कालिदास का साहित्य वैदिक साहित्य नहीं है वो भी लौकिक साहित्य है तो जब हम ये इस बात को सोचने लगे कि यह जो अंतर हम किए जा रहे हैं आजकल खा, किस आधार पर हम अंतर करते हैं कि लौकिक साहित्य क्या होता है मौखिक होता है होता है अगर लौकिक साहित्य मौ, मौखिक होता है और हमने अभी ये देखा कि हमारे यहाँ लोक का विरुद्ध क्या है वेद है वेद वैदिक साहित्य कैसा है मौखिक है सारा का सारा मौखिक है बल्कि वेद के बारे में ही नियम है कि उसको आप लिख नहीं सकते लिखने से पाप होगा तो ये ये जो जो अंतर हैं जो जो कैटेगरी हम सोचते हैं कि ये जो आ, सोचने की कोटियां होती हैं इनका कोई अपना प्राण या इनकी कोई अपनी शक्ति नहीं होती है ये बहुत गलत बात है ये नहीं हमको इस तरह का ध्यान में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए अब देखिए हम जब अपने यहाँ जब हम संगीत की कोठियां बनाती हैं लोक और हम क्या कहते हैं शास्त्रीय इनमें क्या अंतर है कि एक जो है एक को हम समझते हैं विदग्ध है यानी जरा जा, समरा हुआ मजा हुआ ज्यादा है शास्त्रीय है और दूसरा जो है उसमें ये अभाव है हम खुद जब सुनते हैं आज कल हमने सुना रोज सुनते हैं कोठारी जी पता नहीं कितने दिनों से सुना रहे हैं हमको तो ये अंतर क्या बनता है और दूसरा अंतर है मौखिक का आप देखिए हमारा जो जिसको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं क्या वो मौखिक नहीं है सारा का सारा मौखिक है वो उसमें जो शास्त्र बनता है वो शास्त्र कभी संगीत को नहीं लिख के देता है भारतखंडे ने पहली बार इस सदी के आरंभ में लिखना शुरू किया लिखने का मतलब गाने को स्वर के साथ लिख देना ये कभी भी किसी भी शास्त्रीय संगीत में इससे पहले नहीं होता था हमारे यहाँ के शास्त्रीय संगीत में अगर हम ये मानने लगे कि शास्त्रीय संगीत का अर्थ ही वो है कि लिखा गया हो तो हमारा तो ये दुर्भाग्य होगा और ये एक तरह का अपने आप को छलना होगा क्योंकि तब हम ये मान लेंगे कि जो कोटियां विलायत ने बनाई हैं वो हम पे लागू होती हैं वो नहीं लागू होती है। क्या उसमें क्या है हमारा संगीत पहली बार भातखंडे ने लिखा और अब भी वो मौखिक है हम जो सीखते हैं वो क्या भातखंडे से सीखते हैं वो नहीं भातखंडे से सीखते हैं भातखंडे और भातखंडे ने लिखा भी कितना है एक गाने की तरह सी चीज लिख दी उसमें अगर चीज में क्या लिखा होगा चीज में अगर लिखा होगा मेरो मन न ये देखिए मान लीजिए उन्होंने सारे गरे सा सारे ग अगर ये लिख दिया मान लीजिए ये लिख दिया नहीं लिखा है। तो उसमें हम सीखते क्या हैं हम सीखते हैं कि इसको बढ़ाया कैसे जाए ये हमको मौखिक परंपरा से ये बात मिलती है क्योंकि तो बढ़ाने की बढ़त की जो टेक्निक्स होती हैं वो कभी लिखी नहीं जा सकती हैं उनके नियम बनाए जा सकते हैं उसको नियम हमको शास्त्र बता देता है इससे ज्यादा बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं करता है या कुछ बढ़ने के तरीके बना बता देता है तो वो उसको हम जब हम सीखते हैं तो उसको हम बढ़ाते हैं अगर मैं ये कहना चाहता हूं आपसे अगर ये मेरो मन मानत ना इतना मैं ले लू ये बात खंडे में लिखा हुआ मिल जाएगा मुझको फिर मुझे उस्ताद क्या बताएगा या हमको सीख करना क्या है इतना ही गा देने से कोई किसी को गवैया नहीं कहता है हाँ आज जितने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको भी क्लासिकल म्यूजिक से थोड़ा सा भी ज्ञान है वो अगर मैं इतना ही गा दूंगा तो वो कहेंगे मुझसे कि मियाँ तुमने सीखा क्या है ये तो लिखा हुआ है किताबों में यानी जो सीखा है मैंने वो इससे अलग है वो क्या है कि मैं इसको मो मन इस तरह से बढ़ा सकू और कई तरह से बढ़ा सकू अगर ये मैं नहीं कर सकता हूँ तो मुझे गवैया ही नहीं कहा जाएगा और ये चीज कहां से आती है मेरे पास ये केवल मौखिक परंपरा से आती है और इसी को शास्त्र से यहां मौखिक परम और ये जो हमारे भाई कल गा रहे थे मिरासी लोग ये भी यही करते हैं चार जने कल गा रहे थे आपके सामने और जिन्होंने भी जरा सा ध्यान दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि चारों में थोड़ा थोड़ा गायकी का फर्क था वो उसी तरह से वो सीख रहे हैं। जैसे हम सीख रहे हैं कोई यानी जो हम जिस अपने आप को शास्त्री कहते हैं उनमें और हम में कोई ऐसा फोक या क्लासिकल इस तरह की कोई लक्ष्मण रेखा बीच में नहीं खींची हुई है अंतर क्या है कि हमने देखिए शास्त्र जो है वो एक काम और करता है वो क्या है कि जरा हमारे यहाँ जो अंतर किया जाता है वो मार्ग और देशी का किया जाता है मार्ग जो है वो क्या करता है कि वो उस बढ़त को थोड़ा और खोल देता है हम लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि शास्त्र हमको बांध देता है ये हमारी धारणा होती है क्योंकि हमने शास्त्र की धारणा विलायत से ले ली है पर कुछ ऐसे शास्त्र होते हैं वो बांधते नहीं है तो विलायत में क्या होता है जब कोई कंपोजर लिख देता है तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा उनके यहाँ प्रवृत्ति ऐसी है कि जितना बांध दें बल्कि अब तो कुछ कम्पोजर लिए हैं इस तरह से भी कर देते हैं के उसको वो मेट्रोनोम में भी बता देते हैं कि यानी पहले तो ये था कि लय की छूट होती थी कंडक्टर को अब वो कंपोजर उस उतने को भी मान देता है वो कहता है कि मेट्रोनोम के अमुक अंक पे जो जब पेंडुलम चलेगा वो आपकी लय होगी यानी वो बांधने की प्रवृत्ति है उनके यहाँ हमारे यहाँ शास्त्र क्या करता है वो कहता है कि जैसे कई गवैया है एक धुन को ले लेते हैं मांड को लेके बनी रात बन गया एक धुन होती है उसको हम फैला देते हैं उसको हम क्या करते हैं जब राग का रूप देते हैं यानी शास्त्र में और जिसको हम देसी गाना कहते हैं उसमें अंतर क्या है धुन और राग का अंतर है धुन जो है वो अपेक्षाकृत बंधी हुई होती है बहुत ज्यादा बंधी हुई नहीं होती है बिल्कुल बंधा हुआ गाना बजाना हमारे यहाँ केवल रविन्द्र संगीत में या फिल्म में होता है उसके बाहर नहीं होता उसके बाहर छूट का ही गाना बजाना होता है और छूट में शास्त्र जो है वो ज्यादा छूट दे देता है मुझे अगर कोई धुन मिल जाए और आप इससे कहें कि भाई इसको एक राग बनाओ तो मैं क्या करूंगा उसको बांधूंगा बांधने से तो वो राग बनेगी नहीं राग तो खुलता है उसको एक घंटे तक गाना होगा तब राग बनेगा तो कुछ नियम ऐसे बने हुए हैं जिनके आधार पर मैं उनको खोलूंगा मैं उनको बांधूंगा नहीं तो ये बात हमको ध्यान में रखना है ये क्या हम लोग आजकल ये फोक इन इन और ये लोग भी इनके पास खोलने के तरीके होते हैं यहाँ तक मैंने सुना है खुद अगर ये जो कल गा रहे थे इनको किसी उस्ताद का गाना सुना दीजिए ये लोग उस उस्ताद के गाने को झट से पकड़ लेते हैं क्या बात है क्या उनके अंदर ऐसी उनको सीख दी गई है क्या शिक्षा उनकी हुई है कि वो गाने को पकड़ लेते हैं और वही शिक्षा जिनको हम लोग उस्ताद कहते हैं उनकी भी वही शिक्षा होती है यहाँ तक ये यह भी सच है कि बहुत से जो उस्ताद जो घरानेदार वगैरह कहलाते हैं वो इन्हीं लोगों में से भी निकले हुए हैं ये भी हमको ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि वो कोई जातिगत भी भेद है इन्हीं लोगों में से कुछ उस्ताद निकल गए जो कि मार्गी संगीत में आ गए तो उन्होंने रागदारी बढ़ा दी इन लोगों में रागदारी जरा कम है एक देखिए एक और हमारे यहाँ अंतर किया गया है गाने बजाने में जिसको जिस तरह के अंतर हमारे अपने अपनी संस्कृति को समझने में काम में आते हैं उन अंतरों को हमें लेना चाहिए दूसरों को नहीं लेना चाहिए एक अंतर हमारे यहाँ भारत के समय से किया गया है वो है गान और गांधर्व का उसमें क्या अंतर है भारत कहते हैं कि देखो दो तरह का गाना बजाना होता है एक गाना बजाना वो होता है जिसमें संगीत ही यानी स्वर ही प्रधान होता है स्वर और ताधान होते हैं एक दूसरी तरह का गाना बजाना होता है जिसमें पद प्रधान होता है अगर पद प्रधान होगा तो उसमें उसका एक एक आग्रह बन जाता है पद का कि पद समझ में आना चाहिए जैसे फिल्म में नाटक में कहीं भी होता है जो हम गाते हैं वो बात समझ में आनी चाहिए अगर वो बात समझ में नहीं आए तो उसका जो उद्देश्य है उस गाने का वो ही खत्म हो जाता है तो जब आप फड़ गाएंगे या आप कड़ा गाएंगे या आप कुछ भी गाएंगे जिसमें कि कुछ कहानी कही जा रही है तो उसमें एक तरह का एक विशेष प्रकार का संगीत आप नहीं कर सकते यानी रागदारी शुद्ध विशुद्ध रागदारी नहीं कर सकते हैं बढ़त कर सकते हैं भरत ने भी कहा है कि बढ़त दोनों में होती है चाहे गान हो या गांधर्व हो बढ़त दोनों में होती है अंतर क्या है कि विशेष प्रकार के अलंकार विशेष प्रकार की गमक वो पद प्रधान गाने में नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है अगर वो होने लगेगी तो वो समझ में नहीं आएगा और वो समझ में नहीं आएगा तो उसका उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा जैसे ध्रपद की गमक होती है जो कुछ खास तरह की गमक होती है उनके लिए शुष्क अक्षर का प्रयोग होता है निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है जैसे कि ध्रपद में होता है अगर आपको गमक लेना हो तो नो लेंगे उसका कोई अर्थ नहीं वो विशुद्ध संगीत है पर वही अगर कोई आपको शब्द सामने कहना है कोई बात कहनी है उसको कि मा, कि मा, दुर्योधन गए युद्ध करने को तो आप दन गए ऐसे इस तरह से अगर आप गाने लगेंगे तो वो अगले के समझ में नहीं आएंगे ना स्वर प्रधान हो जाएगा और बोल जो हैं वो गौण हो जाएंगे ये नहीं आम तौर पे जो लोक गायकी है सबकी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसे भी लोक फॉर्म हैं जिसमें की बोल गौण हो जाते हैं तो ये ये जो देखिए मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो अंतर हमको करने चाहिए वो ऐसे अंतर करने चाहिए जो कि गाने बजाने को समझने में संस्कृति को समझने में काम में आए ऐसे अंतर नहीं करने चाहिए जो कि हम बाहर से हमने ले लिया है मौखिक ये एक शब्द है ये क्या है कि एक लक्षण चलता है जब हम कहते हैं लोक तो उसका हम पहले मन में अनुवाद कर लेते हैं पोख और फोक के साथ कुछ लक्षण बंधे हुए हैं फोक का मतलब क्या होता है अनपढ़ अनपढ़ का ज़्यादा से ज्यादा क्या मतलब के हो जाने से ये विसवीं सदी में एक इस तरह का बवाला चला कि जब लोगों को अक्षर ज्ञान हो जाएगा तो उनको ज्ञान भी हो जाएगा यानी हमने ज्ञान और अक्षर ज्ञान इन दोनों का एक इक्वेशन कर दिया है जो कि नहीं है हम सब जानते हैं कि नहीं है फिर भी एक हमारे मन में ये इस तरह के पूर्व ग्रह बैठ हैं विलायत संस्कार बहुत से इस तरह के आए हुए हैं जिन पे विचार करना चाहिए हो सकता है सच हो पर विचार तो करना चाहिए कुछ चीजें जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्कुल घटित नहीं होती दूसरा क्या है कि केवल अनपढ़ नहीं है वो अनगढ़ भी होता है यानी जो मौखिक होता है वो अनगढ़ होता है अनगढ़ यानी जिसमें गठन की दृष्टि से वैदग्ध्य नहीं होता है जिसमें सफिस्टिकेशन का अभाव होता है ये तो अगर ये इक्वेशन सही है तो हमारा सारा संगीत हमारे वेद बहुत कुछ हमारा साहित्य जो कि मौखिक है मौखिक है वो भी इसी कोटि में आ जाएगा ये हमको ध्यान में रखना चाहिए फोक कह देने से फिर अगर इसका मतलब ये होता है फोक का मतलब वो होता है कि जो केवल मौखिक हो तो उसमें हमारे बहुत कुछ बातें आ जाएंगी जहाँ तक कि हमारा ज्ञान भी आएगा क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारा जो हमारा पुराना दर्शन है वो सूत्रों में बद्ध है और सूत्र तो बहुत थोड़ा सा होता है पाँच या छः दस बीस पचास शब्दों का सू, सूत्र होता है और उसका जो प्रस्तार विस्तार होता था वो मौखिक ही होता था अब भी मौखिक ही होता है जो हमारी पांडित्य परम्परा है वो उसमें बहुत कुछ आ, मौखिक ज्ञान का ही अंश होता है तो मौखिक के यानी मौखिक के कह देने से जो विचार हमारे मन में जागते हैं वो या तो दो बातें होंगी या तो वो विचार न जागे पर वो ज़रा मुश्किल है क्योंकि बाहर के संस्कार इतने ज़्यादा हमारे अंदर घर किए हुए हैं कि उन उनसे बचना हमारे लिए कठिन होता है इसलिए इस तरह का सोचना ही हमको छोड़ देना चाहिए दूसरे मौखिक में क्या बात आती है जब हम कहते हैं मौखिक या फोक तो ये बात आती है कि ये विकृत है ये क्योंकि ऐसा है कि आज इतिहास की और बड़ा ध्यान दिया जाता है कि अमुक लेखक ने जो लिख दिया वो कितना विकृत हो गया अभी मैंने आपको कहा कि विकृत में और बढ़त में अंतर हमको करना चाहिए एक ये होता है कि आज आज जब हम सदारण का ख्याल गाते हैं तो कोई हमसे ये नहीं पूछता कि सदारण वैसा ही ख्याल गाते थे या नहीं कोई इसके बारे में ये नहीं कहता कि विकृत हो रहा है जबकि ये सही है विकृत का अगर ये अर्थ है कि प्रकृत जो था जो मूल था उससे अलग हट गया है तो ये तो सही है तानसेन के जो भी गाने हम लोग आज गाते हैं वो वैसे के वैसा कोई नहीं गाता हालांकि उसको इसलिए हम बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि मतलब ही यही है उसको गाने का कि हम आज अपनी तरह से गा सकें तो उसी तरह केवल गाने बजाने में नहीं रचनाओं में भी होता है जैसे कबीर के या मीरा के या इनके सूर के इनके जो पद हैं ये भी उस अर्थ में बहुत कुछ विकृत हुए हैं इनकी एक अपनी परंपरा है बिल्कुल मूल सूर ने क्या कहा था ये कोई नहीं जानता इस जब तक कोई आ, बिल्कुल सूर तक ना पहुंच जाए कोई वेताल सिद्धि वगैरह करके तब तक ये संभव ही नहीं है यानी विकृत का और बढ़त का एक अंतर होता है ये हमको अपने मन में रखना चाहिए ये जो क्योंकि इसको बढ़ाने की हमको छूट है अगर विशेष तरह से हम रात को बढ़ा दें तो हमारा उस्ताद हमसे नहीं कहता है कि तुमने विकृत किया बिगाड़ा वो कहेगा कि तुमने बढ़त की है उसी तरह से केवल गाने बजाने में नहीं जो जिस जो और परंपराएं होती हैं जैसे कर, ये नाम लिया गया सादल खान का और नबी खान का तो इसको अगर इन्होंने कहा भी कि नबी खां ने क्या किया सादल खां ने जो किया था उसको आगे बढ़ाया है और उसको अगर अपनी तरह से अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है तो उसको हम फोक क्या कहेंगे तो और परंपराओं में भी होता है हर परम्परा में ही होता है और हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में इस बात की विशेष छूट है ये ही एक खास बात मानी जाती है तीसरी बात जो मैं कहूँगा इसमें कि हम ये समझते हैं कि जो लोक या मौखिक होता है जो फोक होता है उसमें इंडिविजुअलिटी नहीं होती है। ये एक खास माना जाता है कि जो फोक है वो साधारण में व्याप्त होता है उसमें कोई इंडिविजुअल कोई ख़ास आदमी का नाम नहीं होता है ये बात गलत है अभी आपने पिछले ही व्याख्यानों में सुना कोमल जी ने भी कहा दीक्षित जी ने भी कहा कि नाम आते हैं और हम ये समझते हैं कि जो चीज़ हमको मिलती है उन नामों तक अगर नहीं जाती है और यही यही उसका जनरल हो जाना है तो ये बात केवल लोक में ही नहीं है ये बात क्लासिकल में भी है कि बहुत से नाम मिलते हैं जैसे सूर का नाम मिलता है कबीर का नाम मिलता है इनको तो कोई लोक का नहीं कहता है कबीर को मान लीजिए कह भी देता है तो सूर को परमानंद दास ये जो बड़े बड़े हो गए हैं इनको कोई लोक काव्य का प्रतीक नहीं मानता है इनमें भी यही बात आती है कि मूल तक हम नहीं जा सकते क्योंकि इसमें भी उसी तरह की बढ़त हुई मेरा मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको इन बातों में जब हम इतनी समृद्धि देखते हैं तो हमको चिंतन में क्योंकि चिंतन से क्या होता है कि कुछ कोटियाँ अगर हम जब ओढ़ लेते हैं तो वो कोटियाँ हम पर हावी हो जाती हैं हमारे चिंतन में को आ, मुक्त नहीं रहने देती हैं उन कोटियों को हमें ज़रा झाड़ फेंकना चाहिए और दूसरी तरह से सोचना चाहिए हमारी संस्कृति अगर इन बातों पे विचार करती रही है तो उसकी अपनी कोटियाँ हैं और उन कोटियों से इस बात का विचार करना चाहिए इतना ही मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा आपका समझ कार्यक्रम के मुताबिक अब मुझे अपनी मार्ग लेनी है तो सबसे पहले मैं सुश्री शैल माया राम जिनने इस सारे कार्यक्रम का आयोजन किया और अलवर की इंटेक चैप्टर उसको धन्यवाद देता हूँ उसका आभार मानता हूँ कि उनने हमारे एक ऐसे क्षेत्र में काम करने के बारे में मैंने लिया जो बहुत उपेक्षित है मुझे यहाँ बड़ी प्रसन्नता हुई आकर के और भाई कोमल कोठारी जिनसे मैं बहुत दिनों से मिलने की एक इच्छा मन में लिए हुए था वो यहाँ मुझे मिले और अनेक दूसरे विद्वान मित्र मिले मुकुंद भाई से मेरा परिचय खैरागढ़ में हुआ था और बड़ी इच्छा थी कि यहाँ वो आएंगे तो मुलाकात होगी मुकुंद भाई ने मैं बहुत कुछ जो कहना चाहता था वो कह दिया है मैं उन सारी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता देखिए हम लोग इतिहास की जब बात करते हैं तो हम इतिहास को कुछ तथ्यों की तरह से देखने की बात करते हैं लेकिन इतिहास को देखने का एक ढंग साहित्य भी होता है और हम साहित्य के माध्यम से एक जीवंत इतिहास को देखते हैं और ये बड़ी गड़बड़ बात है कि हम महाभारत को एक तथ्यों वाला इतिहास मान लें और उसके माध्यम से हम लोक में जो महाभारत की तरह तरह की गाथाएं कथाएं फैली हुई हैं उनको नापने लगे कि देखिए महाभारत में ये आया और ये यहाँ भी है महाभारत में ये पात्र था वो यहाँ भी मौजूद है और महाभारत में ये था जो यहाँ नहीं है तो महाभारत क्या है क्या महाभारत कोई एक इतिहास की क्रोनोलॉजिकल कोई किताब है महाभारत खुद जिस तरह की बात अभी मुकुंद भाई ने बताई कि हमारे यहाँ की संस्कृति इतनी संपन्न है कि उसको उसमें से उसमें लाखों हजारों बातें हमारे यहाँ फैली हुई हैं जी ने बहुत सारी जो कथाएँ हैं